श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद पचपन छब्बीस सितंबर अठारह मास्टर के प्रति उपदेश पंडित और साधु में अंतर कलयुग में नारदीय भक्ति आज बुधवार है भाद्रपद की कृष्णादशमी छब्बीस सितम्बर अठारह सौ ईस्वी बुधवार को भक्तों का समागम कम होता है क्योंकि सब अपने काम में लगे रहते हैं प्रायः रविवार को समय मिलने पर भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं मास्टर को स्कूल से आज डेढ़ बजे छुट्टी मिल गई है तीन बजे वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के पास पहुँचे इस समय श्री रामकृष्ण के पास प्रायः राखाल और लाटू रहते हैं आज दो घंटे पहले किशोरी आए हुए हैं कमरे के भीतर श्री राम कृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने कुशल प्रश्न पूछकर नरेंद्र की बात चलाई श्री रामकृष्ण मास्टर से क्यों जी क्या नरेंद्र से भेंट हुई थी साहास्य नरेंद्र ने कहा है वे अब भी काली मंदिर जाया करते हैं जब ठीक ज्ञान हो जाएगा तब फिर वे काली मंदिर में नहीं जाएंगे कभी कभी वह यहाँ आता है इसलिए उसके घर वाले बहुत नाराज़ हैं उस दिन यहाँ गाड़ी पर चढ़ आया था गाड़ी का किराया सुरेंद्र ने दिया था इस पर नरेंद्र की बुआ सुरेंद्र के यहाँ लड़ने गई थी श्री रामकृष्ण नरेंद्र की बात कहते हुए उठे बातचीत करते हुए उत्तरपुर वाले बरामदे में जाकर खड़े हुए वहाँ हाजरा किशोरी राखाल आदि भक्तगण हैं तीसरे पहर का समय है श्री रामकृष्ण वाह तुम तो आज खूब आ गए क्यों स्कूल नहीं है क्या मास्टर आज डेढ़ बजे छुट्टी हो गई थी श्री राम के इतनी जल्दी क्यों मास्टर विद्यासागर स्कूल देखने गए थे स्कूल विद्यासागर का है इसीलिए उनके आने पर लड़कों को आनंद मनाने के लिए छुट्टी दी जाती है श्री राम कृष्ण विद्यासागर सच बात क्यों नहीं कहता सत्य बोलता रहे और पराई स्त्री को माता जाने इन दो बातों से अगर राम ना मिले तो तुलसीदास कहते हैं मेरी बातों को झूठ समझे सत्यनिष्ठ रहने से ही ईश्वर मिलते हैं विद्यासागर ने उस दिन कहा था यहाँ आऊँगा परंतु फिर न आया पंडित और साधु में बड़ा अंतर है जो केवल पंडित हैं उनका मन कामनी कांचन पर है साधु का मन श्री भगवान के पाद पद्मों में रहता है पंडित कहता कुछ है और करता कुछ है साधु की बात जाने दो जिनका मन ईश्वर के चरणार में लगा रहता है उनके कर्म और उनकी बातें और ही होती है काशी में मैंने एक नानकपंथी लड़का साधु देखा था उसकी आयु तुम्हारे इतनी होगी मुझे प्रेमी साधु कहता था काशी में उनका मठ है एक दिन मुझे वहाँ नेवता दे कर ले गया महंत को देखा जैसे एक गृहणी उससे मैंने पूछा उपाय क्या है उसने कहा कलयुग में नारदी भक्ति चाहिए पाठ कर रहा था पाठ के समाप्त होने पर कहा जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तक सर्वम विष्णुमय जगत सबके अंत में कहा शांति ही शांति ही प्रशांति ही कलयुग में वेद मत नहीं एक दिन उसने गीता पाठ किया हठ और दृढ़ता भी ऐसी कि विषयी आदमियों की ओर होकर ना पढ़ता था मेरी ओर होकर उसने पढ़ा मथुर बाबू भी थे उनकी ओर पीठ फेर पढ़ने लगा उसी नानकपंथी साधु ने कहा था उपाय है नारदीय भक्ति मास्टर वे साधु क्या वेदांतवादी नहीं है श्रीराम के हाँ वे लोग वेदांतवादी हैं परंतु भक्ति मार्ग भी मानते हैं बात यह है कि जब अब कलिकाल में वेद मत नहीं चलता एक ने कहा था मैं गायत्री का पुरस्चरण करूंगा मैंने कहा क्यों कली के लिए तो तंत्रोक्त मत है क्या तंत्रोक्त मत से पुरस्चरण नहीं होता वैदिक कर्म बड़ा कठिन है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 नहाते समय पक्षी को उड़ते हुए देखकर वह विचार करता था हम दोनों एक साथ जंगल जाते थे उसने जब यह सुना कि तालाब मुसलमानों का है तब उसमें से जल नहीं लिया हल्धारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किए वह व्या व्याकरण जानता था व्यंजन वर्णों की बात हुई तीन दिन वहाँ ठहरा था एक दिन गंगा जी के किनारे पर शहनाई की आवाज़ सुनकर उसने कहा जैसे ब्रह्म दर्शन होता है उसे इस तरह की आवाज़ सुनकर समाधि हो जाती है दक्षिणेश्वर में गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस अवस्था श्री रामकृष्ण साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था बतलाने लगे वही बालक किसी चाल मुंह पर हंसी जैसे एकदम फूट फूट कर निकल रही है कमर में कपड़ा नहीं दिगंबर आंखें आनंद सागर में तैरती हुई श्री राम फिर छोटे तख्त पर जा बैठे फिर वही मन को मुक्त कर देने वाली बातें होने लगी श्री राम कृष्ण मढ़ी से मैंने न्यांगटा तोतापुरी से वेदांत सुना था ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्या है बाजीगर आकर कितने ही तमाशे दिखाता है आम के पौधे में आम भी लग जाता है परंतु है यह सब तमाशा तमाशा दिखाने वाला बाजीगर ही सत्य है मढ़ी जीवन जैसे एक लंबी नींद है इतना ही समझता हूँ कि सब ठीक ठीक नहीं देख रहा हूँ जिस मन से मैं आकाश को नहीं समझता उसी मन से संसार को देख रहा हूँ न अतव देखना किस तरह से ठीक होगा श्री राम कृष्ण एक तरह और है आकाश को हम लोग ठीक नहीं देख रहे जान पड़ता है वह जमीन से मिला हुआ है अतय आदमी सत्य कैसे देखे भीतर विकार जो है श्री राम कृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे भावार्थ हे hey, शंकरी यह कैसा विकार है तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा विकार तो है ही देखो ना संसारी जीव आपस में लड़ते हैं परंतु जिस आधार पर लड़ते हैं वह बेजड़ है लड़ाई भी कैसी तेरा यह हो तेरा वह हो कितने चिल्लाहट और गाली गलौज मड़ी मैंने किशोरी से कहा था छूचे संदूक में है कुछ भी नहीं परंतु आदमी खींचाता कर रहे हैं रुपये है यह समझकर अच्छा यह देह ही तो कुल अनर्थों का कारण है यही सब देख कर ज्ञानी सोचते हैं इस गिलाफ को छोड़े तो जी बचे श्री राम कृष्ण काली मंदिर की ओर जा रहे हैं श्री राम कृष्ण क्यों इस संसार को धोखे की टट्टी कहा है तो इसे आनंद की कुटिया भी तो कहा है देह रही भी तो क्या संसार आनंद की कुटिया भी तो हो सकता है मड़ी निरवच्छिन्न आनंद यहाँ कहाँ है श्री राम हाँ यह ठीक है श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने आए माता को भूमिष्ट हो प्रणाम किया मणि ने भी प्रणाम किया श्री राम कृष्ण काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बिना किसी आसन के काली माता की ओर मुँह किए बैठे हुए हैं केवल लाल धारीदार धोती पहने हैं उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कंधे पर पीछे नाट मंदिर का एक स्तंभ है पास ही मड़ी बैठे हैं मड़ी यही अगर हुआ तो देह धारण की फिर क्या हो सकता है देख तो यह रहा हूँ कि कुछ कर्मों का भोग करने के लिए ही देह धारण करना होता है वह क्या कर रहा है वही जाने बीच में हम लोग पीस रहे हैं श्री राम कृष्ण चना अगर विष्ठा पर पड़ जाए तो भी उससे चने का ही पौधा निकलता है मड़ी फिर भी अष्ट बंधन तो है ही सच्चिदानंद ही गुरु उनकी कृपा से ही मुक्ति श्री अष्ट बंधन नहीं अष्ट अष्टपाश है तो इससे क्या उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अष्ट अष्टपाश छूट सकते हैं जिस तरह की हजार साल के अंधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता बाजीगर का एक खेल तुमने देखा है कितने ही गांठ लगी रस्सी का एक छोर वह एक जगह बांध देता है और दूसरा छोर अपने हाथ से पकड़े रहता है उसने रस्सी को हिलाया नहीं कि सब ग्रंथियां एक साथ खुल गई परंतु दूसरा आदमी चाहे लाख उपाय करे उसे खोल नहीं सकता शेख गुरु की कृपा से सब ग्रंथियां एक क्षण में ही खुल जाती है अच्छा केशवसेन इतना बदल कैसे गया बताओ तो परंतु यहाँ खूब आता था यहीं से नमस्कार करना सीखा था एक दिन मैंने कहा साधुओं को इस तरह से नमस्कार नहीं करना चाहिए एक दिन ईशान के साथ मैं गाड़ी पर कलकत्ता जा रहा था उसने मुझसे केशवसेन की सब बातें सुनी हरीश अच्छा कहता है यहाँ से सब चेक पास करा लेने होंगे तब बैंक में रुपये मिलेंगे सब हंसते हैं बड़ी निर्वाह रह सब बातें सुन रहे हैं उन्होंने समझा गुरु के रूप में सच्चिदानंद स्वयं चेक पास करते हैं श्री राम विचार न करना उन्हें कौन जान सकता है नागटा कहता था मैंने सुन रखा है उन्हें के एक अंश से यह ब्रह्मांड बना है हाजरा में बड़ी विचार बुद्धि है वह हिसाब करता है इतने में संसार हुआ और इतना बाकी रह गया उसका हिसाब सुनकर मेरा माथा ठनकने लगता है मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता कभी तो उन्हें अच्छा सोचता हूं और कभी उन्हें बुरा मानता हूं। उनका मैं क्या समझूँगा मड़ी जी हाँ क्या कोई उन्हें समझ सकता है जिसकी जैसी बुद्धि है उतनी ही से वह सोचता है मैं सब कुछ समझ गया आप जैसा कहते हैं एक चीटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी उसका जब एक ही दाने से पेट भर गया तब उसने कहा अब की बार आऊँगी तो पहाड़ का पहाड़ उठा ले जाऊंगी। क्या ईश्वर को जाना जा सकता है उपाय शरणागति श्री कृष्ण उन्हें कौन जान सकता है मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता मैं केवल माँ कहकर पुकारता हूँ माँ चाहे जो करे उनकी इच्छा होगी तो वे समझाएंगी और न इच्छा होगी तो न समझाएंगी इससे क्या है मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है बिल्ली का बच्चा केवल म्यूह म्यूह करके पुकारता है इसके बाद उसकी माँ जहाँ रखती है वहीं रहता है कभी कम डोरे में रखती है और कभी बाबू साहब के बिस्तरे पर छोटा बच्चा बस माँ को ही चाहता है माता का कितना ऐश्वर्य है वह नहीं जानता जानना भी नहीं चाहता वह जानता है मेरी माँ है मुझे क्या चिंता है नौकरानी का लड़का भी जानता है मेरे माँ है बाबू के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो वह कहता है मैं अपनी माँ से कह दूंगा मेरी माँ है कि नहीं मेरा भी संतान भाव है श्री राम कृष्ण अकस्मात अपने को दिखाकर अपनी छाती में हाथ लगाकर मड़ी से कहते हैं अच्छा इसमें कुछ है तुम क्या कहते हो बड़ी निर्वाग भाव से श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं शायद सोच रहे हैं श्री राम कृष्ण के हृदय में साक्षात जगन माता है क्या जीवों के कल्याण के लिए मां स्वयं देह धारण कर आई हुई हैं साकार निराकार कर्तव्य बुद्धि श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं काली प्रतिमा में जगन माता के दर्शन कर रहे हैं काशी मास्टर आदि भक्तगण बैठे हैं थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण ने कहा है ईश्वर के संबंध में अनुमान आदि लगाना व्यस्त है उनको ऐश्वर्य अनंत है बेचारा मनुष्य मुँह से क्या प्रकट कर सकेगा एक चीटी ने चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया उसका पेट भर गया तब वह सोचने लगी अब की बार आऊँगी तो पूरे पहाड़ को अपने बिल में उठा ले जाऊँगी उन्हें क्या समझा जा सकता है इसीलिए मेरा बिल्ली के बच्चे का स्वभाव है माँ जहाँ भी रख दे मैं कुछ नहीं जानता छोटे बच्चे नहीं जानते माँ का कितना ऐश्वर्य है श्री कृष्ण काली मंदिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे हैं ओ माँ ओ माँ ओंकार रूपिणी माँ ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं माँ कुछ समझ नहीं सकता कुछ नहीं जानता हूँ माँ शरणागत शरणागत केवल यही करो माँ जिससे तुम्हारे श्रीचरण कमलों में शुद्धा भक्ति हो अब और अपनी भुवन मोहनी माया में मोहित न करो माँ शरणागत शरणागत मंदिर में आरती हो गई श्री कृष्ण कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं महेंद्र जमीन पर बैठे हैं महेंद्र पहले पहल भी श्री सेन की ब्राह्मण समाज में हमेशा जाया करते थे श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वह नहीं जाते हैं श्री कृष्ण सदा जगन माता के साथ वार्तालाप करते हैं यह देखकर वे बड़े विस्मित हुए हैं और उनकी सर्वधर्म समन्वय की बात सुनकर तथा ईश्वर के लिए उनकी व्याकुलता को देखकर वे भुगत हो गए हैं महेंद्र लगभग दो वर्ष से श्री कृष्ण के पास आया जाया करते हैं और उनका दर्शन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं श्री कृष्ण उन्हें तथा अन्य भक्तों से सदा ही कहते हैं ईश्वर निराकार और फिर साकार भी है भक्त के लिए वे देह धारण करते हैं जो लोग निराकारवादी हैं उनसे वे कहते हैं तुम्हारा जो विश्वास है उसे ही रखो परंतु यह जान लेना कि उनके लिए सभी कुछ संभव है साकार और निराकार ही क्या वे और भी बहुत कुछ बन सकते हैं श्री राम कृष्ण महेंद्र के प्रति तुमने तो एक को पकड़ लिया है निराकार महेंद्र जी हाँ परंतु जैसा कि आप कहते हैं सभी संभव है साकार भी संभव है श्री रामकृष्ण बहुत अच्छा और यह भी जानो कि वे चैतन्य रूप में चराचर विश्व में व्याप्त हैं महेंद्र मैं समझता हूँ कि वे चेतन के भी चेतनता हैं श्री रामकृष्ण अब उसी भाव में रहो खींचा करके भाव बदलने की आवश्यकता नहीं है धीरे धीरे जान सकोगे कि वह चेतनता उन्हीं की चेतनता है वही ही चैतन्य स्वरूप है अच्छा तुम्हारा धन दौलत पर मोह है बहन जी नहीं परंतु हाँ इतना अवश्य सोचता हूँ कि निश्चिंत होने के लिए निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है श्री कृष्ण। वह तो होगी ही महेंद्र क्या यह लाभ लोभ है मैं तो ऐसा नहीं समझता श्री कृष्ण। हाँ ठीक है नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा यदि तुम्हें मैं अकरता हूँ यह ज्ञान हो जाए तो फिर तुम्हारे लड़कों का क्या होगा महेंद्र सुना है कर्तव्य का बोध रहते ज्ञान नहीं होता कर्तव्य मानो प्रखट सूर्य है श्री रामकृष्ण अब उसी भाव में रहो इसके बाद जब कर्तव्य बुद्धि स्वयं ही चली जाएगी तब फिर दूसरी बात है सभी थोड़ी देर चुप रहे महेंद्र केवल थोड़ा ही ज्ञान लाभ होने से तो संसार और भी कष्टप्रद है यह तो ऐसा होता है मानो होश सहित मृत्यु जैसे हैजा श्रीराम राम राम संभवतः इस कथन से महेंद्र का तात्पर्य है कि मृत्यु के समय होश रहने पर अत्यधिक यंत्रणा का अनुभव होता है जैसे हैजे में होता है थोड़े ज्ञान वाले का सांसारिक जीवन बड़ा दुख में होता है क्योंकि वह यह समझ गया है कि संसार भ्रमात्मक है अविद्या का संसार मानो दावाग्नि के सदृश है संभव है इसीलिए श्री राम कृष्ण राम राम कह रहे हैं महेंद्र और दूसरी श्रेणी के लोग जो पूर्ण अज्ञानी है वे मानो मियादी बुखार से पीड़ित हैं वे मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं और उससे उन्हें मृत्यु की यंत्रणा का अनुभव नहीं होता श्री कृष्ण। देखो ना धन रहने से भी क्या जयगोपाल सिंह कितने धनी हैं परंतु है दुखी लड़के उन्हें उतना नहीं मानते महेंद्र संसार में क्या केवल निर्धनता ही दुख है इसके अतिरिक्त छह रिपु भी है और फिर उनके ऊपर रोग शोक श्रीराम को फिर मान मर्यादा लोकमान्य बनने की इच्छा अच्छा मेरा क्या भाव है महेंद्र नींद खुल जाने पर मनुष्य का जो भाव होता है वही उसे स्वयं का होश आ जाता है ईश्वर के साथ सदा योग है श्री के तुम मुझे स्वप्न में देखते हो महेंद्र हाँ कई बार श्री रामकृष्ण कैसा कुछ उपदेश देते देखते हो महेंद्र चुप रह गए श्री के जब जब मैं तुम्हें शिक्षा देता दिखाई दूँ तो यही समझो कि स्वयं सच्चिदानंद ही यह कार्य कर रहे हैं इसके बाद महेंद्र ने स्वप्न में जो कुछ देखा था सभी कह सुनाया श्री रामकृष्ण ने मन लगा कर सभी सुना श्री राम कृष्ण महेंद्र के प्रति यह सब बहुत अच्छा है तुम और तर्क विचार न लाओ तुम लोग शक्ति हो शाक्त हो तुम लोग शाक्त हो